देवी भागवत ग्यारहवा स्कंध गायत्री पुरस्चरण और प्राणाग्निहोत्र की विधि बलि वैसुदेव करने के पश्चात गोग्रास निकालना चाहिए देवर्षियों द्वारा सुपूजित नारद गोग्रास का विधान बतलाता हूँ सुनो सुरभे तुम वैष्णवी माता हो तुम्हारा नाम सुरभि है तुम सदा वैकुंठ में विराजमान रहती हो मेरा दिया हुआ यह ग्रोग्रास स्वीकार करो गोभ्यो नम सुरैष्णवी माता निष्णुपदेश मैं दत्तमता यो कहकर गो की पूजा करके ग्रास अर्पण करे गोग्रास प्रदान करने से गोमाता सुर भी परम प्रसन्न हो जाती है इसके बाद गोदोहन काल तक घर के प्रांगण में खड़े होकर अतिथि की प्रतीक्षा करें जिस समय अतिथि निराश होकर घर से लौट जाता है उस समय वह अपना पाप गृह के स्वामी को देकर उसका पुण्य ले जाता है माता पिता गुरु भाई प्रजा सेवक अपने आश्रय में रहने वाली वाले व्यक्ति अभ्यागत अतिथि और अग्नि ये पोष कहे गए हैं अतिथिर यंत्र भगनाश हो गृहा स तस्म दुष्कृत दत्ता पुण्यमदा गति माता पिता गुरुभ्राता प्रजादा सामश्रिता अभ्यागत पोषा उदाहिता जो इस प्रकार के ज्ञान से संपन्न होकर मोहवश गृहस्थाश्रम का निर्वाह नहीं करता उसके लिए न यह लोक है और न परलोक ही धनी द्विज पूर्वक सोम यज्ञ से जो फल प्राप्त करता है वही फल एक निर्धन द्विज भली भांति पंच महायज्ञ करने से पा लेता है मुनिवर अब प्राणाग्निहोत्र का प्रकरण कहता हूँ जिसे जानकर प्राणी जन्म मृत्यु और जरा आदि रोगों से मुक्त हो जाता है इस विधि से भोजन करने वाला पुरुष तीनों ऋणों से छूट जाता है वह अपने इक्कीस पीढ़ी के पुरुषों को नरक से निकाल देता है संपूर्ण यज्ञों के फल उसे सुलभ हो जाते हैं वह जहाँ कहीं भी जाने आने में स्वतंत्र हो जाता है ऐसी भावना करनी चाहिए कि हृदय रूपी कमल अरणी है मन मंथन काष्ट है वायु रस्सी है जो मंथन करने पर अग्नि प्रकट हो गई है यह नेत्र अध्यय बनकर यज्ञ कर रहा है ऐसी भावना करके तर्जनी मध्यमा और अंगूठे से प्राण रूप अग्नि में आवृति डाले मध्यमा अनामिका और अंगूठे से अपान के लिए कनिष्ठिका अनामिका और अंगूठे से ज्ञान के लिए कनिष्ठा तर्जनी और अंगूठे से उड़ान के लिए तथा संपूर्ण अंगुलियों से अन्न उठाकर समान संज्ञक प्राणाग्नि के लिए आहुति छोड़े इस नाम मंत्र के आदि में ओम और अंत में स्वाहा शब्द का उच्चारण करना चाहिए अर्थात ओम प्राणाय स्वाहा योग कहे मुख में आह्वनी अग्नि हृदय में गारहपत्याग्नि नाभि में दक्षिणाग्नि तथा नीचे के भाग में सम्य एवं आवश्यक संजक अग्नि विद्यमान है ऐसा चिंतन करें बाढ़ी होता है प्राण उद्गाता है और चक्षु ही अध्वर्य मन है मन ब्रह्म है स्रोत्र अग्निद्र है स्थान अग्निद्र के स्थान पर है अहंकार यज्ञ संबंधी पशु है और प्रणव को पै कहा गया है बुद्ध को पत्नी कहा गया है जिसके अधीन रहकर अधिन संपादन करता है छाती वेदी है, रोम है, तथा दोनों और श्रवा है ओम प्राणाय स्वाहा इस मंत्र के सुवर्ण के समान कांति वाले क्षुधा नामक ऋषि है सूर्य देवता है और गायत्री इसका छंद कहा जाता है ओम प्राणायाहा इस मंत्र के अंत में यह भी कहना चाहिए कि यह हवि महाभाग सूर्य के लिए है न कि मेरे लिए अर्थात इदमादित्य देवताय नमः नम अपान मंत्र के गोदुग्ध के समान शुक्ल आकृति वाले श्रद्धाग्नि ऋषि हैं सोम को इसका देवता कहा गया है उष्णिक छंद है ओम अपानाय स्वाहा इदम सोमाय न ममा यो मंत्र का उच्चारण करना चाहिए ज्ञान मंत्र के कमल के सदृश वर्ण वाले आख्यात संज्ञक अग्नि ऋषि है देवता अग्नि है और उसका अनुष्टुप छंद कहा गया है ओम ज्ञान स्वाहा कहकर अंत में इदम अग्नय यह भी उच्चारण करना आवश्यक है उदान मंत्र के गोप बहुति के समान वर्ण वाले अग्नि ऋषि है और वायु इसके देवता कहलाते हैं वृति छंद है पहले जैसे ही ओम उदानाय स्वाहा इदम वायवे नमम इस प्रकार द्विज को उच्चारण करना चाहिए समान मंत्र के बिजली के समान वर्ण वाले विरूपक नामक अग्नि ऋषि है इस मंत्र के देवता परजन्य माने जाते हैं और पंक्ति छंद कहा गया है पूर्व की भांति ओम समानाय स्वाहा इदम परजन्याय नम इस मंत्र का उच्चारण करे इसके बाद छठी आहुति देनी चाहिए इस मंत्र के वैश्वानर नामक महान अग्नि ऋषि कहे जाते हैं गायत्री छंद है इसके देवता आत्मा हैं। मंत्र स्वाहांत उच्चारण करने का विधान है ओम परमात्म ने स्वाहा इदमात्मने ने इस प्रकार प्राणाग्निहोत्र किया जाता है इस विधि को जानकर करने के पश्चात पुरुष ब्रह्म भाव को प्राप्त हो जाता है यो इस प्राणाग्निहोत्र विद्या का संक्षेप से तुम्हारे सामने वर्णन कर दिया